CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह बाल पत्रिका उमंग उमंग में फिट रहो हिट रहो श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं कार्यक्रम जागने की इच्छा साथियों आज मैं आपको एक नए दोस्त से मिलाती हूं उसका नाम है पीहू पीहू को सभी बहुत प्यार करते हैं लेकिन पीहू के साथ एक परेशानी है आप जानना चाहते हैं कि पीहू के साथ क्या परेशानी है हा हा हा चलिए मैं आपको बता देती हूं पीहू को ना सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन एक दिन सुबह जल्दी ना उठने से पीहू मन ही मन बहुत दुखी हुई और उस दिन के बाद से पीहू रोज सुबह जल्दी उठने लगी आइए सुनते हैं पीहू सुबह जल्दी कैसे उठने लगी ट्रेन ट्रेन उठो पीहू स्कूल का टाइम हो गया ट्रेन ट्रेन उठो पीहू सुबह हो गई ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन सुबह हो गई प्लीज मुझे मत जगाओ अलार्म घड़ी लगातार ट्रिन ट्रिन की आवाज से पीहू को जगाने की कोशिश कर रही है और पीहू हमेशा की तरह आज भी यही सोच रही है कि काश यह अलार्म घड़ी बजना बंद हो जाए और वो फिर से चैन की नींद सो सके लेकिन अलार्म घड़ी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन अलार्म का ये sonido मुझे आ गई पीहू अपने हाथ पैर इधर-उधर फेंकती है इतने में कुछ गिरने की आवाज आती है आ आ आ ओहो मेरी अलार्म घड़ी खराब हो गई चलो ठीक है अब कम से कम मैं सुबह सो तो पाऊंगी दूसरे दिन सुबह पीहू सो रही है मुर्गे की बांग से पीहू जाग जाती है पीहू सुबह हो गई स्कूल नहीं जा इसी तरह अगले दिन सूरज की किरणें पीहू के कमरे में आ जाती हैं और सूरज अपनी किरणों की गरमाहट से पीहू को जगा देता है पीहू पीहू बेटा बेटा उठो क्या आज सूरज दादा सोने दो ना बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या देखो हां सारे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं तुम भी उठो और स्कूल जाओ सोने दो ना सूरज दादा हां हां हे भगवान ये सूरज दादा ने मुझे क्यों उठा दिया भगवान अच्छा होगा अगर सूरज दादा मुझे कल से ना उठाएं हम्म ठीक है अगर पीहू ऐसा सोचती है तो कल से मैं नहीं उठाऊंगा हम वो अगले दिन पीहू के कमरे की खिड़की के सामने से बादलों में छुप जाते हैं अगले दिन सुबह फिर सो रही है आप जानते हैं पीहू को आज किसने उठाया पीहू पीहू उठ जा बेटी स्कूल नहीं जाना क्या देखो अगर लेट हो गई तो स्कूल बस छूट जाएगी उठ जा ना देख कितना टाइम हो गया है हां नहीं मम्मी मुझे सोने दो सोने नहीं देना है जल्दी से उठो जल्दी-जल्दी उठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रही हूं तब तक तुम उठकर तैयार हो जाओ जल्दी उठो हां। चाओ अगर कल से मुझे मम्मा ना उठाएं। मां ये सब सुन लेती हैं और सोचती हैं। हम्म। पीहू अगर सोना चाहती है तो मैं कल उसे सोने ही दूंगी। अगले दिन की सुबह पता है क्या हुआ हां ओह अभी तक मैं सो रही हूं 9 बज गए मेरी तो स्कूल की बस भी निकल गई और आज तो स्कूल में दौड़ भी थी दौड़ में मुझे भाग लेना था अब मैं क्या करूं मैं कितनी मेहनत कर रही थी दिनों से मैं क्या करूं पीहू मन ही मन बहुत दुखी होती है वो सोचती है काश वो सुबह जल्दी उठ गई होती तो वो दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाती है। और काश उसने अपने सभी साथियों घड़ी सूरज और मुर्गे को नाराज ना किया होता और काश उसने दौड़ प्रतियोगिता के बारे में मां को बताया होता तो और कोई नहीं तो मां तो उसे पक्का उठा देती अब मैं क्या करूं आज के बाद मैं कभी देर तक नहीं सोऊंगी मैं अब हमेशा जल्दी उठूंगी हमेशा हमेशा जल्दी उठूंगी और खुद उठूंगी अगले दिन पीहू सुबह जल्दी अपने आप ही उठ जाती है पीहू बेटा क्या बात है आज तो तुम इतनी जल्दी उठ गई मुझे तो लगा कि मुझे आपने आवाज दी है नहीं बेटा मैंने तो तुम्हें नहीं उठाया तो मैं इतनी जल्दी अपने आप कैसे उठ गई क्योंकि आज तुम्हारे मन में जागने की इच्छा थी कि तुम्हें सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी जागना है सो तुम उठ गई तो क्या मां आपसे मैं रोज सुबह जल्दी उठ पाऊंगी हां हां क्यों नहीं बस जागने की इच्छा होनी चाहिए मां मेरे में तो जागने की इच्छा है तो तुम रोज जल्दी उठोगी अरे भाई जागते हुए को भला कौन जगा सकता है <laughs> इसके बाद पीहू कभी देर तक नहीं सोई खुद ही सुबह जल्दी अपने आप ही उठ जाती है जागने की इच्छा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम कलाकार सुचित्रा गुप्ता सुनील लोहिया प्रवीण शर्मा नीतू शर्मा ताशु और श्रेया ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और अमिताभ भट्टी विशेष परामर्श अजीत होरो आलेख निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी Thank you.